मत का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं प्रभा करके अनुयायियों का कथन है कि संपूर्ण वेद कार्यपरक है भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि संपूर्ण वेद को कार्यपरक मानना अनुचित है क्योंकि जो आत्म स्वरूप है वह वेदों के ही ज्ञान कांडात्मक प्रकरण से प्रतिपाद्य है और उपनिषद रूप ज्ञान कांड के द्वारा प्रतिपाद्यमान आत्म स्वरूप न तो कार्य रूप है न तो कार्या है स्वतंत्र सिद्ध वस्तुआत्मक हैं और उसका प्रतिपादक ज्ञानकांडात्मक वेदभाग होने से संपूर्ण वेद कार्यपरक ही हैं यह कहना गलत है इसे पहले सूत्र रूप से भगवान भाष्यकार ने कहा तन्न औपनिषद पुरुषस्य पुरुष से और इसी का विस्तार करते हुए ये पूछा जा रहा है प्रभा करके अनुयायियों से कि आप वेद को कार्यपरक क्यों मानना चाहते हो संपूर्ण वेद कार्यपरक है आपकी इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु क्या है क्या ब्रह्म नाम की वस्तु न होने से संपूर्ण वेद को आप कार्यपरक मानना चाहते हो या वेदांत में ब्रह्म का भान न होने से ब्रह्म को कार्यपरक मानना वेद को कार्यपरक मानना चाहते हो अथवा ब्रह्म जो उपनिषदों से अवगत हो रहा है वह कार्य शेषत्व रूपे अवगत हो रहा है इसलिए संपूर्ण वेद कार्यपरक है ये मानना चाहते हो या ब्रह्म लौकिक प्रमाण से सिद्ध होने से संपूर्ण वेद कार्यपरक है ये कहना चाहते हो अथवा प्रमाणांतर का विरोध होगा यदि वेद को कार्यपरक नहीं मानेंगे तो इसलिए संपूर्ण वेद कार्यपरक है ये कहना चाहते हो ऐसे पांच विकल्प करके पूछा गया प्रभाकर करके अनुयायियों से उनमें से जो प्रथम तीन विकल्प है ब्रह्म के अभाव के कारण प्रथम विकल्प संपूर्ण वेद कार्य परक है और दूसरा वेदांत में ब्रह्म का अभान होने से और तीसरा कार्यशेष ब्रह्म होने से संपूर्ण वेद को कार्यपरक मानना चाहते हैं इन तीनों का निराकरण भगवान भाष्यकार ने किया यो, ही, यो असो उपनिषदसु एवं अधिगत से लेकर के यहां तक के ग्रंथ से ये एव निराकर्ता आत्मत्वातो आत्मत्वात् तक के ग्रंथ से भगवान भाष्यकार ने बताया कि ब्रह्म का अभाव नहीं है वेदांत में ब्रह्म का अभान नहीं है और ब्रह्म कार्यशेष नहीं है इसलिए इन तीन हेतुओं में से किसी हेतु को दिखा करके संपूर्ण वेद को कार्यपरक नहीं कहा जा सकता ये कहा गया और चौथा जो विकल्प था लोक सिद्धत्व इसकी आशंका करके उसका समाधान किया जा रहा है तो आशंका हुई आत्मा के लौकिक प्रमाण सिद्धत्व की ननु इत्यादि भाष्यवाक्य से कि ननु आत्मा अहम प्रत्यय विषयवाद एव एवं इति अनुपपन्नम् उपनिषद एक गम्य आत्मा होगा ये जो आप कहते हो अनुपन्न है यानी असिद्ध हैं क्योंकि आत्मा तो अहम प्रत्यय का विषय होने से अहम प्रत्यय है लौकिक प्रमाण और अहम प्रत्यय रूप अलौकिक लो, प्रमाण से ही आत्मा का निश्चय होने से आत्मा लोक सिद्ध होने से उपनिषद प्रतिपाद्य नहीं होगा और उपनिषद प्रतिपाद्य न होने से माना जाएगा संपूर्ण वेद को कार्यपरक ऐसा यदि प्रभा करके अनुयायी कहेंगे तो न इत्यादि से भगवान भाष्यकार निराकरण कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि आत्मा अहम प्रत्यय रूप लौकिक प्रमाण गम्य नहीं है इसके लिए तत्साक्षित प्रत्युक्तवात इत्यादि भाष्यवाक्य लिखा है इसका उत्तरण है टीका में आत्मनो अहंकारादि साक्षित्व विषयत्वस्य न लोकसिद्धता इत्याह नेति तो ये कहते हैं कि आत्मनो विषयत्वस्य अहंकारादी साक्षिवी ये ऐसी प्रतिज्ञा करना आत्मन न लोकसिद्धता आत्मा अहम प्रत्यय रूप लौकिक प्रमाण से सिद्ध यानी निश्चित नहीं है आत्मा में लोक सिद्धत्व नहीं है क्यों नहीं है तो इसमें हेतु बताया अहंधि विषयत्व निरस्तवात् आत्मन अहंधि विषयत्व निरस्तवात् आत्मा को अहम् प्रत्यय विषय नहीं है करके कहा गया है आत्मा में अहंधी विषयत्व यानि अहम् प्रत्यय विषयत्व का निराकरण होने से आत्मा जो अहम् प्रत्यय का विषय बनेगा उसे तो कहा जाएगा लोक सिद्ध लेकिन आत्मा में अहम प्रत्यय विषयत्व का ही निराकरण किया गया ये बताया गया कि आत्मा अहम प्रत्यय का विषय नहीं है युक्ति से बताया गया अहम प्रत्यय का विषय आत्मा क्यों नहीं है तो कहा कि अहम प्रत्यय का साक्षी होने से द्रष्टा होने से तो घटका दृष्टा जैसे घटका विषय नहीं होता ऐसे अहम प्रत्यय का जो साक्षी है वह अहम प्रत्यय का विषय नहीं होगा अहम प्रत्यय का साक्षी है दृष्टा है आत्मा इसलिए आत्मा में अहम प्रत्यय विषयत्व तो नहीं रहेगा और अहम प्रत्यय विषयत्व तो न रहने से आत्मा को लोक सिद्ध है ये नहीं कहा जाएगा लौकिक प्रमाण से निश्चित है ये नहीं कह सकते इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार आत्मा में लोक सिद्धत्व रूप चतुर्थ विकल्प का निराकरण करते हैं कि न न यानि आत्मा लौकिक प्रमाण सिद्ध नहीं है यह न का अर्थ निकलेगा क्यों नहीं है लौकिक प्रमाण से सिद्ध तो कहते इसलिए कि लौकिक प्रमाण है अहम प्रत्यय और ये जो अहम प्रत्यय रूप लौकिक प्रमाण है उसका तो साक्षी है आत्मा उसका साक्षी होने से उसमें अहम प्रत्यय विषयत् निराकरण है तो ये कहा तत्साक्षी प्रत्युक्त भाष्य में तत्साक्ष में तत्का अर्थ है अहम प्रत्यय और अहम प्रत्यय का साक्षी आत्मा होने से अहम प्रत्यय का आत्मा में निराकरण हुआ और अहम प्रत्यय का विषय आत्मा न होने से उसे लोक सिद्ध है ये नहीं कह सकते अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है नहीं अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरकेण इत्यादि इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार यम तीर्थंक, यम तीर्थं अपि न तस्य किमु इत्याह नहि इति तो कहते हैं जिसे तीर्थकार भी नहीं जानते वह अलौकिक वस्तु है इसके विषय में तो तीर्थंकर यानी जो आ, ये इनके है ना जैन के जैन मतावलंबी हाँ, हैं? हाँ, क्या लिखा हाँ? क्या है वो तो कैलाश आश्रम की है ना तो तीर्थकारा यानी अत्र तीर्थकारा इति पाठो विवेचनानु विवेचन अनुगत पाठ बताया जा रहा है कि कौन सा उचित है कौन सा अनुचित है करके हा हा साक्षी तो यम तीर्थकारा अपि न जानती तस्य अलौकिकत्व कि इत्याह नहि इति तो ये कह रहे हैं जिसे तीर्थकार भी नहीं जानते हैं तो तीर्थ कहा जाता है शास्त्र को भी तीर्थ एक शास्त्र का भी नाम है हाँ, तो ये जो तीर्थकार हैं यानी भेद प्रतिपादक शास्त्रकार और वे भी नहीं जानते हैं तीर्थकार हैं मीमांसक तीर्थकार हैं तार्किक न्याय वैशेषिक सांख्य और योग तथा मीमांसा ये दर्शन और इन दर्शन के रचयिता उन्हें भी तीर्थकार कहा जाता है और ये तीर्थकार भी जिसे नहीं जानते हैं तो यम तीर्थकारा अपि न जानती का अर्थ निकला जिसे भेदवादी शास्त्रकार भी नहीं जानते हैं वेदांती को छोड़कर के बाकी और वेदांती भी उसे ईद तया नहीं जानते हैं अपितु अहंतया जानते हैं इसलिए यश्यात तस्मत मतम यश्य वेद सह उपनिषद में कहा गया तो वेदांती उसे ईदन तया नहीं जानते हैं कोई भी शास्त्रकार ईदनतया नहीं जानता है तो ते ते यम तीर्थकारा अपी न जानन्ति जानती तलौकिकत्व किमुवाच्यम वह अलौकिक होगा वेदिक गम्य होगा इसके विषय में क्या कहा जाए एक न्याय से अलौकिकत्व यानी वेदिक गम्यत्व आत्मा का बताया जा रहा है सामान्य प्राकृत जन तो जानते ही नहीं है जो आत्मात्मा का विवेचन करने वाले आस्तिक शास्त्रकार हैं भेदवादी वे भी जिसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं वह स्वतः प्रमाणभूत वैदिक गम्य होगा इसके विषय में क्या कहना है इस अभिप्राय से भस्कर भगवान ने ये वाक्य लिखा कि नहीं अहम प्रत्यय विषय कर्त व्यतिरेकेण तत्साक्षीस्थ सूटस्थनी पुषो विधि कांडे तर्कसम वा केनचित सर्वस्य आत्मा पूर्ण विराम है आत्मा के पास तो ये कह रहे हैं कि अहम आह, प्रत्यय विषय कर्त व्यतिरके नय का विषय जो कर्ता रूप आत्मा है वो कर्ता रूप आत्मा तो है कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य अभिमान करने वाला सोपाधिक जीव वो है कर्ता रूप आत्मा अपने आप को यानी विज्ञानमय कोशाभिमानी वो है कर्ता उसे विज्ञानमय कोशाभिमानी को ही कहा गया तैत उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में विज्ञानम यज्ञ तनुते कर्माणी कुरुते तो विज्ञानम यानि विज्ञानमय कोश अभिमानी जीव वह यज्ञ करता है और कर्माणी कुरुते तो यज्ञ से अतिरिक्त शास्त्रीय तथा लौकिक कर्म वही करता है विज्ञान में कोशाभिमानी वह अस्मत् प्रत्यय का विषय है जो करता है इसलिए कहते हैं कि अहम प्रत्यय विषय जो कर्ता और उससे व्यतिरैकन यानी उसको छोड़ करके जो सोपाधिक आत्मा है विज्ञान में कोशाभिमानी उससे अतिरिक्त वास्तविक आत्म स्वरूप आत्मा का वो तो औपाधिक स्वरूप है पारमार्थिक स्वरूप नहीं है कर्तृ स्वरूप तो पारमार्थिक स्वरूप कौन है फिर उस कर्तृ स्वरूप से अलग है वो कर्त स्वरूप तो है अस्मत् प्रत्यय का विषय अहम प्रत्यय का विषय और उसको छोड़ करके अलग जो एक आत्मा का निरूपाधिक स्वरूप है वो है तत्साक्षी यानी अहम प्रत्यय का साक्षी और अहम प्रत्यय के विषय का भी साक्षी कर्तृ स्वरूप का भी और उसको विषय बनाने वाले अहम प्रत्यय का भी जो साक्षी है उसे कहा गया तत्साक्षी वो है पारमार्थिक आत्म स्वरूप और उसे विधि कांड में यानि कर्म कांड में और तर्क समय यानि तर्कशास्त्र में समय शब्द शब्द का अर्थ है शास्त्र जो तीर्थ का अर्थ है वही तो विधि विधिकांडे का, से लेना मीमांसा और तर्क समय शब्द से लेना बाकी चार न्याय मीमांसा मीमांसा तो लिया गया विधि कांड शब्द से एक प्रकार से और तर्क समय शब्द से लेना बाकी आपका वैशेषिक एक और सांख्य योग ये तर्क समय है तर्क सिद्धांत तर्क शास्त्र और इनमें केनचित है न इन शास्त्रों के रचयिता में से किसी भी शास्त्रकार के द्वारा और केन न शब्दों को प्रमाण का भी परामर्श समझना के नचित शास्त्र कार्यण के नापि शास्त्र कार्य न और केना प्रमाणे न ऐसा भी लगाना केनापी प्रमाणे न अधिगत न कानवे अधिगत के साथ करना अधिगत यानि ज्ञात और न अधिगत का अर्थ हो जाएगा न ज्ञाता कौन आत्मा सर्वस्यात्मा जो सब की आत्मा है अंतरात्मा है उसे कर्म कांड का विचार करने वाले मीमांसक भी नहीं जानते हैं और वैशेषिक न्यायिक भी नहीं जानते हैं सांख्य योगी भी नहीं जानते हैं। जो सब की प्रत्येक आत्मा है उसे सर्वांतर्यामी को क्योंकि ये है भेदवादी ये कहते हैं जितने शरीर उतनी आत्माएं हैं परमात्मा का और जीवात्मा का भेद ही है इन पांचों के यहां इसलिए भेदवादी होने से एक आत्म स्वरूप नहीं है ना उनके यहां एक ही आत्मा नहीं है एक वो देव सर्वभूतेश गुड़ा के अनुसार उसे तो जानेंगे केवल वेदांती ही और सभी भूतों में यानी प्राणियों में एक देव है यानि एक चेतन है अनेक चेतन नहीं है जैसे आकाश एक है घटादि उपाधियों को लेकर के अनेक से भासते हैं सूर्य एक है और खुले आसमान में रखे हुए जल से पूर्ण पात्र अनेक हैं तो उसमें प्रतिबिंब सूर्य के अनेक से दिखने पर भी सूर्य अनेक नहीं हैं एक ही है उपाधिवशात तो सूर्य के प्रतिबिंब अनेक से भले ही दिख ऐसे आत्मा सब शरीरों में चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक के एक चेतन है उपाधि विनिर्मुक्त चेतन जो तत्साक्षी इत्यादि से कहा गया तत्साक्षी इत्यादि विशेषणों से कहा गया जो आत्मस्वरूप है वह सब शरीरों में एक है और उसे जाना जा सकता है वह सब शरीरों में सबकी प्रत्येगात्मा के रूप में बताया गया चेतन वह केवल वेदांत बता सकता है वेदांत को छोड़ करके वेदांत दर्शन को छोड़ करके बाकी पांच दर्शनों में से कोई भी आस्तिक दर्शन उसे नहीं बताता इसलिए माना जाएगा उन आस्तिक दर्शनकारों ने भी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना यदि जाना होता तो वे वेदांत के विपरीत आत्म स्वरूप का वर्णन न करते इसलिए माना जाएगा कि आत्मा अलौकिक है अलौकिक है का अर्थ वेदिक गम्य है स्वतः प्रमाण भूता श्रुति ही उसे लक्षित करा सकती है और उसे लक्षित कराती हैं वेदांत रूपा श्रुति उपनिषद रूपा श्रुति इसलिए आत्मा को कहा जाएगा उपनिषद एक गम्य और उपनिषद उपनिषदात्मक वेद भाग उस आत्म स्वरूप का ज्ञापक होगा प्रतिपादक होगा और वह आत्म स्वरूप कर्मांग नहीं है कार्यान्वित नहीं है स्वतंत्र सिद्ध वस्तु है और उस स्वतंत्र सिद्ध वस्तु का ज्ञापन रूप वेद भाग से होने के कारण माना जाएगा कि समस्त वेद कार्यपरक नहीं है अपितु स्वतंत्र सिद्ध वस्तु परमात्म परक भी वेदों का ज्ञान कांड है ब्रह्मपरक है इसलिए कहना गलत है कि संपूर्ण वेद कार्य परक है ये कहा जा रहा है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अहम प्रत्यय विषय कर् त्रिवेत्र के न तत्साक्षी सर्वभूतस्थ तो अहम प्रत्यय का जो साक्षी है सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में अवस्थित है और सम है का मतलब तारतम्य रहित है उसमें कोई विशेषताएं नहीं है समह शब्द का टीकाकार ने अर्थ किया तारतम्य वर्जित समह यानी तारतम्य वर्जिता तारतम्य कहा जाता है विशेषता को न्यूनाधिक्य को तो कोई आत्मा छोटी कोई आत्मा बड़ी ऐसा नहीं है वो एक ही है उसमें न्यूनाधिक्य नहीं रहेगा एक होने से शुद्ध शुद्धात्म स्वरूप में और अनेक नहीं एक है इसलिए भाष्य में लिखा एक और कूटस्थ नित्य वह कूटस्थ नित्य है ऐसा जो पुरुष यानी पूर्ण वस्तु है देश काल वस्तु से अपरिछिन्न वस्तु है वह विधिकाण्डे यानी कर्मकांड, रूप वेद भाग के द्वारा तर्क समय यानी बाकी जो तर्क ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में केनचित न अधिगत किसी ने भी नहीं जाना सर्वस्यात्मा जो सबकी आत्मा है उसे तो यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए आत्मा के पास सर्वस्यात्मा है ना यहाँ ये चौथे विकल्प का यहां तक निराकरण हो गया थोड़ी टीका है टीका को देखिए ये जो अनेक विशेषण दिए हैं ना आत्मा के तत्साक्षी सर्वभूतस्थ समस्थ नित्य इत्यादि इतने सारे विशेषण क्यों दिए हैं तो टीकाकार कहते हैं तत्तन मते आत्मा अनधिगति द्योतकानि विशेषणानी तत्त तत्त यानी ये जो अलग अलग विचारक हैं शास्त्रकार हैं उन अलग अलग शास्त्रकारों के मत में आत्मा की अधिगति नहीं है अधिगति कहते हैं ज्ञान को अनधिगति का अर्थ है ज्ञानाभाव तो तत्त मत में यानी वैशेषिकादि मत में आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं है आत्मा अनधिगत ही है आत्मा अनधिगति द्योतक ये अनेक विशेषण हैं सर्व, तत्साक्षी सर्वभूतस्थ इत्यादि इन विशेषणों से कहा गया वैसे वैशेकाधि मत में आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को नहीं जाना जा सकता उस पद्धति से तो इस प्रकार यह चतुर्थ जो विकल्प था लोक सिद्धत्वात संपूर्ण वेद कार्यपरक है इसका निराकरण हुआ अब बचा अंतिम विकल्प मानांतर विरोधात ब्रह्म को वेदगम्य मानने पर प्रमाणांतर का विरोध होगा इसलिए हम संपूर्ण वेद को कार्यपरक करते हैं ऐसा यदि प्रभा करके अनुयायी कहेंगे तो इसका निराकरण कर रहे हैं अतः इत्यादि इत्यादि से अतः भाष्यवाक्य अवतरण लिखते हैं टीकाकार निरस्यति अतः अतः इति तो इत्यादि से विकल्प का निराकरण किया जा रहा अतः स न केनचित प्रत्याख्यातुम शक्यो विधि से वा नेत तो अतः का अर्थ है आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह यानी सबका आत्मा होने से अतः शब्द का अर्थ लीजिए ब्रह्म सर्वात्मा होने से कहते हैं स यानि परमात्मा जो सर्वात्मा है उस सर्वात्मा का कनचित प्रत्याख्या तुम न शक्य किसी के द्वारा भी खंडन करना संभव नहीं है कोई भी सबकी आत्मा रूप ब्रह्म का निराकरण नहीं कर सकता खंडन नहीं कर सकता है नहीं ऐसा नहीं बता सकता प्रत्याख्या तुम न शक क्यों कहते इसलिए कि अप्रत्याख्या तुम न शक एक हेतु यह हुआ यानि एक प्रतिज्ञा ये हुई और एक प्रतिज्ञा है कि विधि से शेषत्व वा नेतुम जो सर्वात्मा है ब्रह्म उसे विधि यानी कार्य का शेष यानि अंग भी सिद्ध नहीं किया जा सकता कोई भी ब्रह्म का प्रत्याख्यान नहीं कर सकता न तो ब्रह्म को कार्य का अंग बता सकता है क्यों तो अतः अतः यानि आत्मरूप होने से हे उपाधे भाव से रहित होने से और आत्मरूप होने से इसी को आगे कहते हैं आत्मत्वाद एव इत्यादि से इससे पहले थोड़ा टीका टीका ग्रंथ है इसको देखिए अतः स केनचित कनचित शक्य यहाँ पर जो केनचित शब्द है इससे ग्राह्य अर्थ को बताया जा रहा है केनचित वादी ना प्रमाणे नुक्त्या वो तो कनचित का अर्थ निकलेगा कोई भी वादी वेदांत का जो वादी है वेदांतियों का विरोधी है वेदांति के साथ विवाद उत्पन्न करने वाला है विरोधी है वेदांत मत को स्वीकार नहीं करता वेदांत मत मत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म व न अपरा और यह वेदांत सिद्धांत जिसे स्वीकार नहीं है उसे कहा जाएगा वादी तो ये वेदांत सिद्धांत वैशेक आदि सभी द्वैतवादी शास्त्रकारों को अस्वीकार है इसलिए वे सब वादी शब्द से ग्राह्य हैं। हा तो केनचित शब्द से उन वादियों को लेना है जो वेदांत सिद्धांत के विरोधी हैं वे आत्मा का किसी भी प्रकार से खंडन नहीं कर सकते जो सर्वात्मा है ब्रह्म है उसका प्रत्याख्यान नहीं कर सकते क्योंकि उनकी भी वो आत्मा है तो जैसे अग्नि अपने से अन्य जितने दाह्य पदार्थ हैं उनको तो जला सकता है लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जला सकता स्वस्वरूप में स्वयं का व्यापार नहीं होता है स्व विषय स्व व्यापार नहीं होता ऐसे जो खंडन करना चाहेंगे ब्रह्म का उनका भी तो आत्मा ने स्वरूप ही वैशेक का ब्रह्म ही है तो ब्रह्म का खंडन का अर्थ है स्वयं का खंडन तो स्वयं का खंडन हो नहीं सकता तो ये कहा कि अतः स न केनचित प्रत्याख्या शक्य के अर्थ का वो निकलेगा तो कोई भी वादी किसी भी प्रमाण से या युक्ति से ब्रह्म का खंडन नहीं कर सकता ये अर्थ निकलेगा स न केनचित न शक्य इतने का और विधि विधिशेषत्व वा नेतु इसका भी अवतरण लिखने से पहले इस वाक्य का भावार्थ बताते हैं न केनचित प्रत्याख्या शक्य इसका भावार बताते टीकाकार कि अगम्यवात न मानतर विरोध इति तो लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अगम्य सर्वात्मा ब्रह्म होने से किसी लौकिक प्रमाण का विरोध वेदांत एकगम्य ब्रह्म को मानने से नहीं होगा विरोध न होने से ब्रह्म वेदांत प्रतिपाद्य होने से संपूर्ण वेद कार्यपरक हैं यह कहना नहीं बनेगा ये हुआ अब स न केनचित वा नेतुं इस वाक्य का अर्थ करते हैं कचित्शेषक्य इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार साक्षी कर्मांगम इति कर्माचेतनवात्तृवत आह विधि इति तो वेदांत प्रतिपाद्य जो साक्षी रूप आत्मा है सर्व साक्षी रूप आत्मा है उसे पक्ष बना करके युक्ति से यदि उसमें कर्मांगत्व सिद्ध करना चाहेंगे तो युक्ति बताई साक्षी पक्ष है कर्मांगत्व साध्य है चेतनत्व तो हेतु है और कर्ता कर्तवत ये दृष्टांत तो जैसे कर्ता जीव चेतन है और कर्मांग भी है तो यत्र-यत्र चेतनत्व तत्र तत्र कर्मांगत्व यथा कर्ता एक व्याप्ति होगी और साक्षी भी चेतन है तो चेतन हेतु उसमें रह रहा है और पूर्व पक्षी कह रहे हैं चेतनत्व व्याप्य है कर्मांगत्व का व्यापक है चेतनत्व का कर्मांगत्व तो व्याप्य चेतनत्व अपने व्यापक कर्मांगत्व के बिना नहीं रहेगा जैसे अग्नि का व्याप्य धूम अपने व्यापक अग्नि के बिना नहीं रहता ऐसे कर्मांगत्व का व्याप्य चेतनत्व जो साक्षी में रह रहा है वह बताएगा कि साक्षी भी कर्म का अंग है जैसे पर्वत में रहने वाला धूम बताता है पर्वत में अग्नि भी है वन्नी है, क्योंकि धूम बिना अग्नि के रहता नहीं है और पर्वत में दिख रहा है का अर्थ है वहां पर वन्नी भी है ऐसे कर्मांगत्व का व्याप्य चेतनत्व यदि साक्षी में है तो वह साक्षी में अवगम्य मान, चेतनत्व बताएगा साक्षी में कर्मांगत्व को अपने व्यापक को ऐसा यदि तार्किक लोग कहना चाहेंगे मीमांसकोक कहना चाहेंगे तो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म भी जो साक्षी है वह भी कर्मांग हुआ कर्मांग होने से कार्यान्वित ब्रह्म का ही प्रतिपादक वेदांत होने से संपूर्ण वेद कार्यपरक है ये जो हमारा कहना है वह उपपन्न हो जाएगा सिद्ध होगा इस अभिप्राय से यदि इस अनुमान से वेदांत प्रतिपाद्य साक्षी ब्रह्म को भी कर्मांग सिद्ध करना चाहेंगे मीमांसक तो इसका निराकरण करने के लिए लिखा कि विधिशेषत्व व वा तुम शक्यम स और न का अन्वय ले इधर तो आत्मा वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा विधि शेष होगा यानि कर्मांग होगा ये बताना भी शक्य नहीं है संभव नहीं है किसी प्रमाण या युक्ति से ये यहां पर कहा गया तत्रह विधिशेषत्व वा नेतु न शकम ऐसा लगाना अब आगे हैं इस वाक्य का थोड़ा अर्थ करते हैं टीकाकार विधि इति इस प्रतीक के बाद में अज्ञात अनुपयोगात ज्ञातस्य व्याघातकत्वात् न न कर्म शेषत्व इतर्थ साक्षी की दो अवस्थाएं हैं सर्व साक्षी जो ब्रह्म है वह संसार दशा में अज्ञात हैं तो अज्ञात साक्षी को कर्मांग कहना चाहते हो या ज्ञात साक्षी को कर्मांग कहना चाहते हो तो यदि अज्ञात साक्षी को कहना चाहोगे तो कहते जो अज्ञात है उसमें उसका कर्म में कोई उपयोग नहीं है कर्मां कहते कर्म के साधन को कर्म में उपयोगी पदार्थ को तो अज्ञात साक्षी का कर्म में कोई उपयोग न होने से वह कर्मांग नहीं बनेगा संसार अवस्था में भी साक्षी अज्ञात होने से और ज्ञात साक्षी कर्मांग है ये कहना चाहोगे यदि तो जैसे और वो ज्ञात किससे होगा वेदांत से तो जैसे ही तत्वमशादी वेदांत वाक्य से साक्ष, सर्व साक्षी ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव होगा असंसारी अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म मय के रूप में अनुभव में आएगा वेदांत से अहम ब्रह्मा इस रूप में तो फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी समूल अध्यास की निवृत्ति होगी तो भेद नहीं रहेगा अहम ब्रह्मास्मी ये बोध जिसको होता है वह बोध उसके लिए संपूर्ण भेद का द्वैत प्रती का बाधक बन जाता है तो भेद बाधित हो जाएगा द्वैत प्रती बाधित होगी तो द्वैत मूलक जो कर्म है उस कर्म का उच्छेद हो जाएगा कर्म का हेतु जो भेद ज्ञान है वो भेदक ज्ञान का ही उच्छेदक बन जाएगा ज्ञात साक्षी इसलिए लिखा ज्ञातस्य तद विघातक जो ज्ञात साक्षी है ये लिखा कि अज्ञात साक्षीनो अनुपयोगात अज्ञात साक्षी कर्म में अनुपयोगी है और ज्ञातस्य व्याघातक जो ज्ञात साक्षी होगा तो कर्म का व्याघातक है व्याघातक कहते हैं विनाशक को व्याघात व्याघातक यानी विनाशक व्याघात कहते हैं नाश को और व्याघातक हो जाएगा नाश करने वाला कर्म का उच्छेदक कर्म का हेतु जो भेद ज्ञान है उसका बाधक बन जाएगा उसका निवर्तक बन जाएगा ज्ञात साक्षी इसलिए कहा न कि अहम वृक्ष रेरीवा शांति मंत्र में आता है ना त्रिशंकु का त्रिशंकु ऋषि को जैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप का सर्व साक्षी ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव हुआ अहम ब्रह्माष्टमी स्वरूप में तो वो हो गया ज्ञान यानी अहम ब्रह्माष्टमी स्वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ साक्षी वह वृक्षश रेरीवा तो ये जो संसार वृक्ष है उसका रेरिवा कहते हैं उच्छेदक को उखाड़ करके फेंकने वाले को जैसे कहीं खेत में फसल बोए हैं और दूसरा जो घास फूस उगा हुआ है उसे किसान उखाड़ करके फेंक देता है ऐसे ही इस संसार वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ करके फेंक देता है कौन अहम वो अहम कौन है अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मी में अभिव्यक्त चैतन्य जो साक्षी है अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि वृत्ति से अनावृत हुआ साक्षी ज्ञात हुआ साक्षी ज्ञात होना उसका है अनावृत हो जाना और वह इस संसार वृक्ष का जो जड़ है अविद्या उस अविद्या को ही समाप्त कर देता है बाधित कर देता है तो अविद्या के बाधित होने से संपूर्ण संसार भी बाधित हो जाता बाधित होने से फिर भेद प्रतीति मूलक जो कर्म है वह कर्म नहीं रहेगा कर्म का व्याघातक यह साक्षी होगा ज्ञात साक्षी इसलिए यहां पर लिखते हैं कि ज्ञात व्याघातकवात न कर्मशेषत्वं इसलिए अज्ञात साक्षी में भी कर्मशेषत्व नहीं है विधिशेषत्व नहीं है और ज्ञात साक्षी में भी विधिशेषत्व नहीं है अज्ञात साक्षी में क्यों नहीं है कर्मशेष कर्मशेषत्व वह अनुपयोगी होने से अज्ञात होने से और ज्ञात साक्षी कर्म का उच्छेदक होने से कर्म का विरोधी होने से कर्म का शेष यानि साधन नहीं बनेगा अंग नहीं बनेगा इसलिए ये कहा कि स न के नित विधि से सत्व व नेतुम शक्य कोई भी वादी ज्ञात साक्षी को या अज्ञात साक्षी को कर्म का अंग सिद्ध नहीं कर सकता कर्मांग नहीं बता सकता ऐसा कर्म का अनंग जो सर्व साक्षी ब्रह्म है उसका प्रतिपादक वेद भाग है वेदांत उपनिषदे। इसलिए संपूर्ण वेद कार्यपरक है ये कहना अनुचित है गलत है ये यहां पर कहा गया आत्मवाद हेयो नापि न हेयो नापि अनु उपादेय इत्यादि जो भाष्यवाक्य आ रहा है इस पर चर्चा करते हैं हम लोग परसो कल अन हैं पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण मुदच्यते पूर्णम